पुराण रुद्र रुद्रसंहिता तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा तदनंतर ग्रहों के बड़ से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया उसी समय हर्ष से भरे हुए भगवान विश्वध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का प्राणी ग्रहण किया फिर मैंने श्रीहरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रमथगणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कितार्थ हो गए शिव और शिवा प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया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 मैं देवी सती के पास आकर गृह सूत्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा तदनंतर भगवान विष्णु बोले सदाशिव मैं आपकी आज्ञा से जहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने भगवान आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत हैं आपके अनेक भाग हैं फिर भी आप भाग रहित हैं ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं आप कौन मैं कौन और ब्रह्मा कौन हैं आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए आपने स्वयं ही लीला लीलापूर्वक शरीर धारण किया है आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं आप ही सगुण ब्रह्म हैं और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म हैं वही आप शिव हैं अतः आप ही सब कुछ हैं ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी जजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले